अशां हिंद सूत्रों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नए सूत्रों की बात करेंगे उनमें से कुछ सूत्र ऐसे हैं जो चलने उठने बैठने और सोने से संबंधित हैं। अब तक ज्यादातर जो सूत्रों की चर्चा हुई है वो खाने और पीने से संबंधित है और एक दो तो सूत्र ऐसे भी आए हैं कि भोजन के बाद तुरंत विश्राम करना है दोपहर तो को और शाम को आज थोड़ा चलने बैठने और सोने से संबंधित कुछ सूत्रों की बात करेंगे बागवती जी का ये कहना है कि ये जो शरीर है चलने के बारे में बैठने के बारे में जो सूत्र है वो ये कहते हैं कि ये जो शरीर है हमारा भगवान ने जो बनाया जो डिजाइन की है इसकी वो या तो चलने के लिए है या सोने के लिए या और जब चलने और सोने के बीच में हमें ऐसा लगे कि बोरियस हो गई है शरीर को एक ही अवस्था में रखने से कई बार ऐसा लगता है कि शरीर थक रहा है तो बैठने की क्रिया ये बैठने की क्रिया दोनों के मध्य की चलने की और सोने शरीर की डिजाइन इस तरह से की गई है भागवत जी का कहना है कि ये सोने के लिए बहुत उपयुक्त है और चलने के लिए बहुत उपयोग तो और दोनों के मध्य में बैठने की बात है तो मैं महत्व की बात जो तो आपको ध्यान में लाना चाहता हूं वो ये कि पूरे सूत्रों में खड़े रहने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बट जी के जितने सूत्र मैंने अभी तक पढ़े हैं उसमें खड़े रहने के लिए वो कहते हैं कम से कम ज्यादा खड़ा रहना इस शरीर के लिए ठीक नहीं ये और ये बात हमें आधुनिक विज्ञान पर भी समझ में आती है कि ज्यादा देर हम खड़े रहे तो पृथ्वी का जो तो गुरुत्व बल है ये जो हमारे ऊपर केंद्रित है खड़े रहने की स्थिति में सबसे खराब पॉइंट या सबसे खराब बिंदु पर ये केंद्रित होता है बैठने में बहुत अच्छा लगेगा आपसे कहा आप, आप बैठिए आज वज्रासन सॉरी सुखासन में मैं भी बैठा हूं तो इस तो ये नामी पर केंद्रित है नामी बहुत अच्छा जगह माना जाता है गुरुत्व बल और लेटने में भी सामान्य रूप से ये नाभी और नाभी के ठीक पीछे पीठ का जो हिस्सा है वहां पर केंद्रित है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है चलते समय यह ऊपर नीचे होता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता तो आपके लिए सूत्र का निर्देश ऐसा है कि ज्यादा देर आप खड़े होने की कोशिश ना करें ज्यादा देर खड़े होने की कोशिश ना करें खड़े होने की उतनी ही देर कोशिश करें जितना संक्रमण काल होता है संक्रमण काल माने जैसे आप कहीं से चलकर आ गए चलकर आने में तो कोई समस्या नहीं अब आपको बैठना है तो चलकर आना है और बैठना है इसके बीच में थोड़ी देर खड़ा रहना पड़े वहाँ तक तो ठीक है लेकिन खड़े खड़े आप जो है एक घंटा बिताए दो घंटा बिताएं तीन घंटा बिताएं चार घंटा बिताए ये अच्छा नहीं माना जाता शरीर के लिए तो बहुत ही हानिकारक है अब हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई है पिछले कुछ 50-60 वर्षों में कि हम लोग बिजनेस करते हैं काम करते हैं अपने घरों में है तो ज्यादातर खड़े खड़े अब दुकान में आप में से बहुत लोग काम करते हैं तो खड़े खड़े, खड़े काम करना पड़ता है हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रिया ऐसी बन गई हैं कारखाने ऐसे बन गए हैं, हैं जहाँ लोगों को असेंबली लाइन में खड़े खड़े ही काम करना पड़ता है कार बनाने वाले कारखाने स्कूटर बनाने वाले कारखाने मोटरसाइकिल बनाने वाले कारखाने ज्यादातर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कहां व्यक्ति को खड़ा रहना पड़े और ये जब भी मैं कार बनाने वाले स्कूटर बनाने वाले ऐसे कारखानों में भी जाता हूँ व्याख्यान देने के तो लिए एक बार टाटा की फैक्ट्री में गया था जहाँ इंडिका बनती है पुणे में तो वहाँ के जो उच्च स्तर के अधिकारी है मैंने उनसे पूछा की आपने जो असेंबली लाइन बनाई इसमें यह विचार आपको कहां से आया कि हर व्यक्ति को खड़े रह काम करना चाहिए ये भारतीय विचार तो नहीं है और टाटा ग्रुप तो भारत का ग्रुप है तो उनका ये बात तो आपकी सही है कि टाटा ग्रुप भारत का है लेकिन ये जो कार बनाने की डिजाइन हमने की है फैक्ट्री की या जो हम कार बनाते हैं ये सब विदेशी विदेशों से हमने ये सब सीखा देखा समझा तो विदेशों में सभी कार डिजाइन करने की फैक्ट्रियां खड़े होकर होती हैं। माने हर व्यक्ति को खड़े रह ही काम करना पड़ता है तो हमने भी ऐसी डिजाइन कर दी कि खड़े होकर गए काम अब समस्या क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ कि पुणे में मैं जब भी जाता हूँ तो टाटा इंडी का फैक्ट्री में काम करने वाले हमारे बहुत सारे सहयोगी जो इस अभियान भी हमारे साथ थे स्वदेशी का जो अभियान हमारा पूरे देश में चलता है वो हर समय मुझे शिकायत करते हैं राजीव बीच में दर्द होता है बीच में दर्द होता है आप हमारे दर्द के होते हैं तो मैं उनको तो बताकर रहता हूँ भाई थोड़ा चूना खा लो कभी बता देता हूँ होम्योपैथी की दवा ले लो वो लेते हैं थोड़े देर ठीक होता है फिर शिकायत करते हैं कर दर्द होता है दर्द है अब मैं उनसे कहता हूँ कि भैया तुम्हारा दर्ज तो परमानेंट है क्योंकि तुम खड़े खड़े असर लाइन में काम करते हो आठ घंटे कभी कभी दस घंटे बीच में सिर्फ एक घंटे का तुम्हें प्रेम मिलता है शरीर भगवान ने डिजाइन किया ही नहीं खड़े होते खड़े होने वाला शरीर वो होता है जो चौपाया होता है चौपाया वाले पशुओं का जो शरीर है जानवरों का जो शरीर है उसकी प्रकृति आपसे थोड़ी भिन्न है आपका शरीर ऐसे उज्वाधर खड़ा हुआ है उनका शरीर ऐसे क्षतिज है हॉरिजॉन्टल है तो जो हॉरिजॉन्टल बॉडी होती है वो ज्यादा खड़ी रहे तो समझ में आता है लेकिन ये जो दो पाए लोग ज्यादा देर खड़े रहने के लिए मान्यता और व्यवस्था नहीं पा रहा आप पुराने समय का याद करिए पुराने समय का मतलब आपसे प्रचार साल पहले तक मुझे मेरे बचपन का याद है मेरे दादाजी या नाना जी के पास कभी भी मैं गया वो लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और मैंने कुछ खड़े खड़े बात कहना शुरू किया तो सबसे पहले वो लौटते थे बैठ कल बैठ फिर बात की तो हमारे सभी बुजुर्ग एक घरों में सामान्य रूप से ये होता है हम कहीं किसी गए, भी किसी घर में चले जाते हैं सबसे पहले बैठो बैठ उसके बाद बातचीत शुरू होती है तो ये जो पधारना है विराजना है बैठना है ये कहने वाले लोग मैं मानता हूं बहुत वैज्ञानिक वो जानते हैं इस बात को ये अलग बात है कि आधुनिक विज्ञान के शब्दों में वो उसको व्याख्याित नहीं कर सकते लेकिन उनको मालूम तो है कैसे मालूम है वो कहते हैं जी हमारे दादाजी ने सिखाया उनको किसने सिखाया उनके दादाजी ने या पिताजी ने सिखाया तो ये दादाजी पिताजी नाना जी नानी जी से आने वाला जो तो ज्ञान है परंपरा से आने वाला ज्ञान है ज्ञान तो परफेक्ट है बस आज की 21वीं शताब्दी के हिसाब से इसका विश्लेषण नहीं हो पाया तो मैं बारह बार सोचता हूं जब अष्टांग हृदय के सूत्र पढ़ता हूँ और फिर अपने लोगों को मैं देखता हूं कि वो कैसे कर रहे हैं परंपरा से तो मुझे बता श्रेय होता है कि शायद उन्होंने जिंदगी में कभी अष्टांग हृदय नहीं पढ़ा होगा मेरे दादाजी या मेरे नाना जी आपके तो दादाजी और आपके तो नाना लेकिन अष्टांग हृदय का ज्ञान उनके पास जो सूत्र के रूप में वहां दर्ज है वो ज्ञान उनके पास ये गया कहां से ये शायद ऐसे ही गया होगा किसी ऋषि महर्षि ने अशांत एकदम के ज्ञान को सरल सूत्रों में लोगों को बताया होगा कभी वो पहुंचते पहुंचते लोगों तक कैसे पहुंचा वेल तो बैठ के बात कर बैठ के बात पानी भी बैठ के पानी भी खाना था खा, बैठ के खाना था ये हमें इंस्ट्रक्शंस के रूप में माता पिता दादा दादी नाना नानी से हमेशा रखते रहे ये बहुत वैज्ञानिक बात है क्योंकि शरीर की डिजाइन ऐसी है कि वो बैठने के लिए तो मध्य में है सोने और चलने के लिए सबसे अच्छे खड़े होने की इसमें कोई व्यवस्था नहीं अब खड़े होने की जो कि व्यवस्था है नहीं शरीर में तो और हम खड़े होके ही सब काम करेंगे तो गड़बड़ होने वाली है शरीर उसके लिए अनुमति नहीं दे रहा है हम जबरदस्ती सब कुछ खड़े होके करने की कोशिश करेंगे तो सारा गड़बड़ शुरू होगा पीठ दर्द से शुरू होगा वो पहुंच सकता है वो और आगे बढ़ते हुए आपके के के बीच में गैप पैदा कर सकता है, कहते ना के में में गैप पीछे जॉइंट्स आ गया, तो गया। जगह बढ़ गई और वो आगे बढ़ते बढ़ते वहां तक ले जा सकता है आपको कि आप दो कदम चलने में समझ इसलिए भारवती जी का सूत्र है की सबसे ज्यादा शरीर से जो काम आप लेना है वो चलने का लीजिए और आराम करने का सोने का लीजिए सबसे पहले सोने का स्थिति में भी बागभट्ट जी कहते हैं कि शरीर आपका काम कर रहा है वो काम क्या कर रहा है अगले काम के लिए ऊर्जा जुटा रही है ताकि आप दोबारा फिर से काम जा सकते तो हमारे जो भारतीय पद्धति के हिसाब से काम चलते हैं इस देश में वो तो अशांत हृदय के सूत्रों को ध्यान में रखे ही खेती के जितने काम हैं, कोई भी काम खेती का करने को सभी कामों में या तो वो बैठ के करेंगे या तो चलते खड़े खड़े खेती में कोई काम नहीं होता हल की डिजाइन जो की है हमारे किसानों ने वो इस तरह से की है कि हमें चलना पड़ेगा सारे सारे हलों की डिजाइन चलने के हिसाब से बीच बोने के लिए जो कुछ होता है वो भी सब चलने के साथ होता है और बीच बोने के बाद से आगे की सारी क्रियाएं या तो बैठकर होती हैं या चलकर खेत में पानी लगाना है तब भी आपको चलना होता है और खेत में फसल तैयार हो गई है अब काटनी है वो सब बैठकर तो आप देखिए इसको माइक्रो लेवल का ऑब्जर्व सारे खेत की फसल को काटने का काम हो गेहूं की फसल हो वो चावल की फसल हो आदि आदि सब बैठ के होता है धान की रोपाई का काम भी बैठ के होता है कि आजकल के मजदूरों ने थोड़ा बैठने में आधी स्थिति लाइए चुपकर लगाते हैं तो बहुत तकलीफ पाते हैं लेकिन बैठ के अगर आप धान लगाते हैं ना तो तकलीफ नहीं आती तो धान की रोपाई हो बीज की बुबारी हो या खेतों में चलने वाला हल हो उसके बाद की पानी देने की क्रियाएं हो या तो फसल काटने की सारी क्रियाएं हो फिर फसल में से अन्न निकालने की सारी की सारी क्रियाएं हो हर जगह आप देखेंगे या तो हो हो चलना होगा बैठना होगा चलना होगा बैठना होगा बैठना मध्यम है चलना उत्तम है उस स्थिति में हमारे सब काम होते हैं इसके अलावा भारतीय काम से जो निकला हुआ उद्योग है पशुपालन उसमें भी आप ध्यान देंगे तो या तो चलना होगा या तो बैठना होगा मैंने छोटी छोटी बातें बहुत गौर की है किसान पशुओं के लिए जब चारा लगाते हैं ना घास चारा पशुओं को खिलाने के लिए तो खास चारे की जो नांद होती है जिसमें चारा डाला जाता उसकी वेड़ पर बैठकर वो सब मिलाते खड़े खड़े नहीं करते वो कब भूसा उठाकर लाए जानवर के सामने रखना है तो उसके लिए जो पात्र है जिसमें जानवर मुँह डालकर खाना खाता है उस पात्र को वो इस तरह से जमाते हैं कि एक आदमी ऊपर बैठ सके इतना वजन उसका वो बर्दाश्त कर सके फिर उसमें घासचारा को मिलाते वो भी बैठे पशुपालन के भी सभी काम में या तो जाना होगा या तो बैठना और भारतीयता के सभी उद्योग आप देखो सुनारी का काम लोहारी का काम कुम्हारी का काम ये सब भारत में से ही निकले हुए हैं सुनानी का लोहारी का कुम्हारी का कशी का कारी का हाथ की कारीगरी का 18 तरह के काम सब गाँव में होते रहे हैं हजारों साल से वो सभी कामों में आप निर्माण देख सकते हो सब काम बैठ कर ठकिल है बंधन बना रहा बैठ के ही ठोक ठोक ठोक ठोक कर रहा है सुनानी का काम करने वाला कारीगर कर भी, भी बैठ के सब काम कर रहा है कुम्हारी का काम करने वाला चाक भी चला रहा तो सब बैठ के चला रहा है मने भारत के उद्योगों को विकसित करने वाले जो लोग रहे हैं उन्होंने बड़े ध्यान से स्वास्थ्य को और चिकित्सा को अपने हर उद्योग में ध्यान रखकर शामिल किया हर गांव में और इसलिए हमने ये देखा और पाया कि जो लोग बैठकर काम करते हैं वो ज्यादा दिन अपना जीवन चलाते हैं और जो खड़े खड़े असेंबली लाइन में काम करते हैं कहीं भी काम करें उसका खाना हो ट्रक बनाने का बस बनाने का कार बनाने का या स्पीटर बनाने का खड़े खड़े काम करने वालों का जीवन बहुत थोड़ा होता है जीवन थोड़ा होने से मतलब ये है कि जो बैठकर काम कर रहे हैं या चलकर काम कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है ज्यादा आयु भी और जो खड़े खड़े खड़े खड़े सब काम कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य भी ज्यादा दिन देने टिकता है आयु भी छोटी जल्दी मान यूरोप और में तो इतनी बुरी आदत है ये कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लिए भी खड़े खड़े काम करने की व्यवस्था बैठने नहीं देंगे और अगर बैठने भी देंगे डॉक्टर को तो इस तरह का स्कूल डिजाइन किया है कि वो पूरा नहीं कर अमेरिका के हॉस्पिटल्स में आप जाइए और वहां के स्कूल देखिए जिस पर डॉक्टर अपना पीछे का हिस्सा टिकाकर वो खड़े रहने की ही स्थिति होती है बैठने नहीं ऑपरेशन टेबल पे ऑपरेशन करेंगे तो खड़े खड़े करेंगे मरीज को देखेंगे तो खड़े खड़े देखेंगे कहीं भी काम करेंगे तो खड़े खड़े होगा पूरे यूरोप और अमेरिका का हर छोटे से छोटा काम खड़े खड़े है कार को चलाने को छोड़ते ये कार चलाना रही है जो बैठ के चलाना पड़ता है उनका बस चले तो उसको भी डिजाइड हुआ ऐसी करता है कि वो भी खड़े होकर चलाए तो उन्होंने कभी भी अशांत घेर को पढ़ा नहीं समझा नहीं जाना नहीं ये ज्ञान उनके पास कभी रहा नहीं उनकी तो पूरी चिकित्सा पद्धति ही ढाई साल पुरानी है जिसको वो एलोपैथी कहते हैं हम तो हजारों साल से आयुर्वेद को जानते आए हैं समझते आए हैं भारत में अगर आयुर्वेद के जन्म की कहानी हम कहें कि भाई आयुर्वेद कितना पुराना है तो कम से कम इतना तो पक्का कहा जा सकता है कि भगवान श्रीराम जितने पुराने उतना आयुर्वेद है हो सकता है श्रीराम जी के भी पहले रहा हो। ये तो पक्के प्रमाण थे क्योंकि भगवान श्री राम का जब युद्ध हुआ है रावण से तो युद्ध के समय में हम सबने सुना है की लक्ष्मण जी उनके भाई थे उनको मूर्छा आ गई कोई बाण मारा थी मारा रावण में तो मूर्छा आ गई मतलब आज की भाषा में गए तो लक्ष्मण जी कोमा में चले गए अब उस कोमा से उनको तो बाहर निकालने के लिए वैद्य की जरूरत पड़ी तो एक सुशील वैद्य को लाया गया उनसे पूछा गया कि भाई क्या करें अब इनका तो उन्होंने कहा कि उनको बचाने के लिए एक ही दवा है जिसका नाम है संजीवनी बूटी है वो बचा सकती है और कुछ नहीं कहा मिलेगी तो हिमालय में तो मिलेगी तो हनुमान जी गए हिमालय का पहाड़ी पूरा उठा लाए तो संजीवनी उसमें से चुनकर लक्ष्मण जी को दी गई और लक्ष्मण जी फिर जीवित हुए आप जानते हैं आज की भाषा में कोमा से बाहर आना संभव नहीं होता एक बार पेशेंट चला गया ना कोमा में तो डॉक्टर कहता वे कैंड कॉच बस तो इंतजार करो और देखो निकल आया तो ठीक है नहीं तो जयराव जी माने से पाते से बाहर सहज रूप नहीं है उसके लिए लेकिन जी लक्ष्मण को लाया इसका माने हमारे पास श्री राम का समय माना जाता है साढ़े सत्रह लाख वर्ष पुराका हमारे समय की कालगणना के हिसाब से जैसे हम तीर्थांतरों का समय गिनते हैं ना करोड़ों साल का कोई एक दो साल की तो बात है नहीं सभी तीर्थांकों का समय करोड़ों साल से कम का नहीं है ऐसे ही भगवान श्रीराम का भारतीय कालगणना की पद्धति से अगर हम विश्लेषण करें तो साढ़े सत्रह लाख साल पुराना है उनका समय तो इसका मैंने साढ़े सत्रह लाख साल पहले आयु हुए था क्योंकि संजीवनी थी वैध्य थे सुषेम थे नाड़ी देख के उन्होंने बताया था कि लक्ष्मण जी को चाहिए इसका मतलब यह है कि आयुर्वेद तो लाखों साल पुराना हो सकता है करोड़ों साल पुराना हो भगवान श्री राम जो पहले दशरथ हुए थे दशरथ के समय में वो बीमार पड़े थे तो भी वैद्य की व्यवस्था थी दशरथ के पहले उसी वंश में राजा दिलीप हुए उस समय भी वैद्यों की कहानी आती है तो राजा दिलीप तो इसके वंश के बहुत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं ना अहिंसा का दर्शन जिन्होंने गाय को बचाने के लिए अपना शरीर शेख के सामने प्रस्तुत किया वो राजा दिलीप वो राम के ही कुल के थे तो उस जमाने से बात शुरू होती है तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है उससे भी पुराना थे। तो आयुर्वेद में लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही विद्या परंपरा में हमने ज्ञान के रूप में प्राप्त किए सो तो बहुत बारीकी से हमारे यहाँ हर काम को सोचा विचारा गया है और उसके बाद वो किया गया बहुत बारी क्या मुश्किल था कि का काम करने के लिए हम चाक ऐसा डिजाइन करते कि खड़े खड़े चलाते हो सकता है ना अभी बैठ के चाक चलाते हैं फिर कोई स्तंभ ऐसा बनाते फिर उसमें वो कील भी लगाते फिर चाक चलाते खड़े खड़े बनाते लेकिन हमने नहीं किया हमने तो बैठ के किया। सुनाने के काम में भी हम ऐसा कर सकते हैं वो कूक मारते क्या होता है जो सबसे महत्व तो का काम है वो ऊपर करिए और खड़े खड़े कूक मारते हाँ वो हो सकता है ना लुभाई के काम में हम ऐसा करते भट्टी थोड़े ऊंचे स्थान पर बनाते उसको के लिए खड़े-खड़े लोगों खड़े, ने उसको नहीं किया हमारे भारत में जितने भी उद्योग विकसित हुए जिनमें व्यक्ति का श्रम लग के हमने वस्तुओं को बनाना शुरू किया सब को हमने इस हिसाब से डिजाइन किया है जिसको बैठ के हमें करना पड़े इसी हिसाब से कल मेरी चर्चा होती है भी हमारे यहाँ डिजाइन की गई कि महंगाई बैठ के ही भोजन बनाए वर्ग चूल्हा एक स्थान पे ऊपर ले जाके जैसे आज हम बना लेते हैं प्लेटफॉर्म उस जमाने में भी बन लेता कोई पत्थर तो तो की कभी तो है रहती इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर तो यही निकलता है ग्रेला भी चाहे लाल पत्थर चाहे काला पत्थर तो पत्थर ही लगाते हैं ना तो अभी जैसे लगाते हैं वो सौ साल पहले भी लगाते अपने रसोइयों में नहीं लगाया क्योंकि हमने दिमाग लगाया कि भैया ये सब बैठ के रखने के लिए शरीर है या लेटने के लिए या चलने के लिए शरीर है खड़े होने के लिए नहीं ये महत्व की बात है चलने के लिए एक सूत्र है चलने का सूत्र ये है कि जब आप चलते तो सूत्र ये है आयुर्वेद का सॉरी भागवत जी का श्राम का की दोनों पाओ पर बराबर वचन दोनों पाओ पर वजन आपका बराबर पड़ेगा एक पाओ पर ज्यादा वजन एक पाओं पर कम वजन अगर आप ऐसे चलेंगे तो बहुत जल्दी आप परेशान हो जाएंगे बराबर ध्यान रखिए कि दोनों पाओ का वजन आपका समान हो सब हो चलने के समय अब दोनों पाओ पर वजन बराबर पढ़े आपके शरीर का इसके लिए आगे का एक सूत्र है कि चलते समय सबसे पहले देवी रखें उसके बाद तलबा टच करें फिर पंचमें ये जब आप चल रहे हैं एक पैर उठा के आपने आगे रखा तो पैर का सबसे पहले ये एडी वाला जो भाग है ये छूना चाहिए जमीन को फिर इसके बाद तलबा फिर उसके बाद पंचम अगर इस पैर के तीन हिस्से हम कर रहे हैं तो एक हिस्सा एडी वाला दूसरा तलबे वाला तीसरा पंजे वाला तो चलते समय जब आप एक पैर रख रहे हैं जमीन पर तो पहले एडी रखिए बाद में पंजा रखिए फिर आप सॉरी एडी रखिए तलवा रखिए पंजा डिजाइन भी ऐसे ही है एग्जैक्टली ऐसी डिजाइन है तो वैसे ही रखना है भगवान का बनाया हुआ पहले है। ये किसी कंपनी ने बना के दिया हमको तो डिजाइन करने वाला बड़ा समझदार सोच करने वाला आदमी है या व्यक्ति है या जो भी है उसने हमें ऐसे डिजाइन करके दिए तो चलते समय हमेशा याद रखिए पहले एडी रखें फिर पंजा रखें फिर सॉरी तलवा रखें फिर, रखे, फिर पंजा रखे। अब ये करना है अगर आपको तो एक तो चीज के बारे में हमेशा ध्यान तो रखना पड़ता है कि हाई ही के चिंते नहीं कर सकते हाई ही की चप्पल नहीं पड़ा क्योंकि उसमें ऊका खेल है उसमें एडी सबसे ऊंची है और यहां चलने में एडी सबसे नीचे है हाई की साइकिल में ए डी सबसे ऊंची है और पंजा सबसे नीचा है तो जब भी हाई की आप एडी और साइकिल पहन के चलेंगे तो पंजा पहले आएगा जमीन पे एडी बात नहीं एडी तो छुएगी भी नहीं जमीन को क्योंकि ही व्यक्ति हैं मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं और वो शरीर में पीछे तरफ की शिकायत कई बार मैं उनको ऐसे ही बोल देता हूं वो समझते हैं कि राजी भाई मजाक करो मैं कहता हूं भाई तुम्हारे तरह के कोई दवा नहीं तो कहते क्या करो मैं कहता तो हूं बस इतना करो जूते बदल दो तो तुम्हें ऐसे लो तो मैं कहता हूं ऐसे जीत लो जो पेड़ जिनका हाई ई ऐसे हो जाएगा मैं कक्कर लो भाई इसमें बुराई जूतल बदलना है ना दवा नहीं पानी बहुत सारी बहने मेरे पास आती हैं जो आजकल के कॉलेज और स्कूल में जाती हैं जिन्होंने फैशन बना रखा हाई एल का सेंटर या हाई एल की वो बहुत आती है हिप ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है कवर में हो रहा है तो उनको भी कहता हूं जूते बदल दो सैटल बदल दो हाई कमर करो साधारण करो तो जो मान जाती है मान हो जाती है जिनको थोड़े बहुत संस्कार है अपने माता पिता के जिनको कुछ भी संस्कार नहीं है माता पिता के हैं क्या फालतू बात करते हैं हवाई सुंदरता कम करना चाहते हैं आप मैं बोला इसमें शुद्धता क्या है हाई सैंडल पहनने से क्या सुंदरता होती है तो उसमें वो लंबा बना बनाया मैंने कहा है नहीं आ कहाँ से जाएगा भाग्य तो वो ही है साढ़े चार फीट की जब है ही भगवान के दी गई तो इसको एक्स्ट्रा कहा से लंबा बनाई गया तो होता होता तो नहीं है लेकिन उनको महसूस होता है कि हम लंबे हैं हाँ मन में तो वो मन का तसली जो छूटा है वास्तविकता से दूर है जब मैं उनको बहुत थोड़ा समझा लेता हूँ कुछ मान जाते हैं जो मान जाते है, हैं वो बदल देती है बदलने के बाद वो खुद कहते हैं पंद्रह बीस दिन बाद हाँ हमारा दर्द कब हुआ दर्द तो कम हुआ छह आठ महीने अगर करिए तो फिर तो कहते हैं दर्द तो रूपी हो गया क्योंकि जब मैं देखता हूँ कम उम्र में नौजवानी की उम्र में पीठ का दर्द होता क्यों चाहिए ये पीठ का दर्द तो हमारे यहाँ माना जाता है आयुर्वेद में चालीस साल के बाद की बीमारी चालीस पैंतालीस साल जब बीत गए कैल्शियम घटना शुरू हुआ हड्डियों में तब ये समूह में आता है जब कैल्शियम बढ़ने की स्थिति हो बीस बाईस साल पच्चीस तो साल में भरपूर कैल्शियम हो शरीर में तब ये दर्द क्यों आना चाहिए तो मैं कहता हूँ कि भाई बीमारी तो बात है है, लेकिन उसका इलाज बिना दवा के है की चप्पल बदलो सेंटल बदलो जूते बदलते ही तो असर दिखाई देता तो इसलिए मेरा आप सबको विनती है कि आज के बाद आपके जूते चप्पल आप जब चुनाव करें बाजार में जाकर कि हमको जूते चाहिए चप्पल चाहिए सैंडल चाहिए तो आप ध्यान रखें कि वो प्लेन हो नीचे से और नहीं तो ऐसे डिजाइन के हों जैसे आपका पैर अब सोने के बारे में एक सूत्र है महत्व का है बहुत महत्व का है कि सोने के लिए करबट कौन सी सबसे अच्छी सोने के लिए कौन सी करबट सबसे अच्छी किस कंडीशन में सोना सबसे अच्छा तो बताया यह गया है कि सबसे अच्छा सोना है पीठ के बल आपकी पीठ जमीन के ऊपर समानांतर हो ये सोने का आसन सबसे अच्छा है ये लगता तो हर समय आप कोशिश करें कि पीठ आपकी जमीन से लगी रहे और आप सो तो जमीन से पीठ लगे रहे इसका मतलब क्या है आपके पीठ में पीछे जो रीढ़ की हड्डी है ना इसका उभरा हुआ हिस्सा आप अगर हाथ लगाएंगे तो इसमें एक तो अंतर घुसा हुआ हिस्सा है और उभरा ये उभरा हुआ हिस्सा जमीन के संपर्क में रहना है फिर आपके कंधे में आप हाथ लगा के देखिए दो उभरे हुए हिस्से दोनों कंधे में वो जमीन में टिक जाना चाहिए फिर आपके दोनों हिप्स हैं ये जमीन पर टिक जाने चाहिए फिर आपके पांव की जो पिंडलियां हैं ये पूरी तरह से जमीन पर टच होनी चाहिए और पिंडलियों के बाद की ये स्थिति जनताओं की है ये जमीन पर टच होनी चाहिए और अंत में आपकी एड़ी जमीन पर टच होनी चाहिए तो जमीन पर टच होने वाला जो हिस्सा है सोते समय उसको मैं फिर से दोहराता हूं एड़ी पिंडलियां जंगाओं के नीचे का हिस्सा फिर आपके दोनों हिप्स फिर आपकी नील की हड्डी का बाहर का उभरा हुआ हिस्सा फिर आपके दोनों कंधों के बाहर निकला हुआ हिस्सा और आपके सिर का ये आखिरी हिस्सा ये है आपके सोने की सबसे अच्छी स्थिति इस स्थिति में अगर आप सोना प्रारंभ करें या प्रयास करें बार बार बार बार प्रयास करने से कोई भी चीज आती है तो ये सबसे अच्छा है सोने के लिए आसान सबसे अच्छा अब इसकी शुरुआत में क्या कर सकते हैं जैसे दोपहर को सो तो दोपहर को सोने के लिए सबसे पहले कहा गया है कि आप पहले लेफ्ट में लेट जाइए ये सीधे मत लेटे आप पीठ के पर। दोपहर को भोजन करने के बाद आपको सोना है तो पहले वामकक्षी में आइए वामक माने बाया साइड लेफ्ट साइड इसमें लेटिए थोड़ी देर लेके गई दस बारह पंद्रह मिनट उसके बाद थोड़ी देर के लिए राइट में आइए और फिर सीधे सोचिए यह दुरा रहता है ठीक है खाना खाने के तुरंत बाद सकते रात के लिए इसका उल्टा रात को आपने शाम को खाना खा लिया 5 बजे 6 बजे 7 बजे दो घंटे तक तो आपको सोना नहीं है सुनकर बता दिया मैंने जब आप सोने के लिए जाएंगे रात को तो रात को पहले राइट में लेटिये राहरी तरफ लेटे थोड़ी देर रहने कीजिए शरीर को 10 बारह पंद्रह मिनट फिर थोड़ी देर के लिए लेफ्ट में आइए और फिर सीधे सोचिए रात अब दिन के लिए अलग रात के लिए अलग बात ऐसी है कि दिन में तो भोजन करते ही विश्राम करते ठीक है तो भोजन जब आप करेंगे तो भोजन करते करने के तुरंत बाद आप लेफ्ट साइड में सोएंगे यहाँ नाड़ी विज्ञान का थोड़ा सा जानकारी दे देता दे हूं स्वर विज्ञान नाड़ी विज्ञान जिसको आप कहते हैं हमारी तीन नाड़िया है एक लीला है एक श्रीखला है एक शिशुकना इसको सरल भाषा में कहते हैं एक चंद्र नाड़ी है एक सूर्य नाड़ी है चंद्र और सूर्य नाड़ी की चर्चा ज्यादा होती है चंद्रनाड़ी का मतलब है लेफ्ट मास्टर बाया सूर्य नाड़ी का मतलब है राइट जब सक्रिय होता है तो ब्रेल का राइट पोर्शन बहुत सक्रिय होता है मस्तिष्क के भी लोग आगे बाया और दाया जब हमारी बाई नाक चलती है नाड़ी आप जानते हैं समय समय पे चलती है पंद्रह बीस मिनट एक चलेगी पंद्रह बीस मिनट दूसरी तो जब बाईं नाड़ी चल रही है नाक चल रही है चंद्र नाड़ी चल रही है तो आपके मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा बहुत सक्रिय है और जब दाहिनी नाड़ी चल रही है सूर्य नाड़ी चल रही है तो मस्तिष्क का बायां हिस्सा बहुत सक्रिय होता है मस्तिष्क का जो दाहिना हिस्सा है ये पचने की क्रिया से संबंधित है पाचों की क्रिया से संबंधित मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा किस किस चीज से संबंधित है सबसे ज्यादा पक्षी तो की क्रिया से संबंधित है दूसरा गाली देना गुस्सा करना मारा मारी करना किसी का मर्डर कर देना किसी को अपमानित कर देना वगैरह वगैरह ये जितने भी दुर्गुण हैं, वो सब दिमाग के दाहिने हिस्से से हैं। लेकिन दाहिने हिस्से से सतुणों की उपजता है एक पाचन की क्रिया बढ़ती और मस्तिष्क का जो बायां हिस्सा है उसमें प्रेम है वात्सल्य है अपनापन है सोहार्द है दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है ये सब मस्तिष्क के बड़े हिस्से से संचालित है मस्तिष्क का बायां हिस्सा पाचन की क्रिया को मंद करता है मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा पाचन की क्रिया को तीव्र करता है दोपहर तो को हमने भोजन किया है भोजन करते ही हम आराम करना चाहते हैं और पाचन क्रिया भी तीव्र करना चाहते हैं इसलिए नियम बनाया गया कि बाई तरफ सो जाओ। जैसे ही लफ्ट करवट में आप लेटेंगे बाई करवट में आप लेटेंगे तुरंत दाहिनी नाड़ी शुरू हो जाए सूर्य नाड़ी शुरू हो गई बाई तरफ लेट के देखो आज ही कर अगर आपकी अभी लेफ्ट चल रही है ना चंद्रनाडी आप बाई तरफ लेट जाओ दो तीन मिनट में ही सूर्य शुरू हो जाए सूर्य नाड़ी शुरू शुर करनी है क्योंकि पाचन तेज करना इसलिए दोपहर के भोजन के बाद कहा गया कि आप बाई कर पट लेट अब शाम को क्या है शाम को नियम यह है कि दो घंटे बाद ही लेटना है भोजन के तो पाचन की एक क्रिया तो पूरी हो ही गई डेढ़ घंटे वाली तो ऐसे पाचन की तीव्रता कोई चाहिए नहीं इसलिए रात को कहा गया भोजन के बाद दो घंटे काम वाम करके फिर विश्राम करने के लिए जाएं तो दाहिनी नाड़ी जब चलेगी दाहिनी तरफ जब आप लेटेंगे तो चंद्र नाड़ी चल पड़ेगी चंद्र नाड़ी के बारे में मैंने बताया प्रेम वात्सल्य अपना शांति मन में शांति चित्त में शांति शरीर में शांति ये सब माही नाक से है सॉरी लेफ्ट के ब्रेन ले ब्रेन है ये सब कुछ मस्तिष्क के बाएं हिस्से में ये सब कुछ है तो उसके लिए दाहिनी नाग दाहिनी नाक चलानी है सूर्य नाड़ी चलानी इसलिए शाम को लेटने की क्रिया एक तरफ है और दोपहर को लेटने की क्रिया दूसरे तो लेटते समय आराम करते समय इसका ध्यान रखें दोपहर को खाने के बाद आराम करना है तो पहले बाई तरफ लेटे फिर थोड़ी देर के लिए दाहिनी फिर सीधे और रात को लेकर तो पहले ना ही लेकर थोड़ी देर लेते नहीं फिर तरफ फिर सीधा ये सीधा ही सोना है अंत में आपको और कहा गया है कि आप पीठ केवल छह घंटे की नींद अगर ले लेते हैं तो उससे अच्छी कोई नींद नहीं पीठ केवल छह घंटे की नींद अगर हो गई तो आप जान लीजिए इससे अच्छी कोई नींद नहीं अब इसमें क्या होता है आप तो सो जाते है लेकिन दिमाग तो नहीं सोता है दिमाग क्या करता है एक एक घंटे में कभी कभी दो घंटे में पोजीशन थोड़ी थोड़ी बदलता रहता कर है करवटे आप बदलते रहते हैं एक ही स्थिति में छह घंटे नहीं सोते हैं मैंने मेरे ऊपर ऑब्जर्व किया है डेढ़ डेढ़ घंटे में दिमाग बदल देता है पोजिशन थोड़ी देर डेढ़ घंटे एक साइकिल आप एक ही तरफ सीधे सो रहे हैं ना डेढ़ घंटे सो पाएंगे कोई कोई लोग दो घंटे सो तो लेते हैं फिर उसके बाद एक करवट बदल के वापस तो दूसरी करवट में आकर फिर सो सकते हैं अगले डेढ़ दो घंटे तो, तो तीन चार साइकिल ऐसी चलती है छह घंटे के बीच उसमें है। तो ये देना है जो महत्व की बात है कहने जा रहा हूं की पीछ की रील की हड्डी का उभरा हुआ हिस्सा आपके दोनों में और फिर कंधे का उभरा हुआ हिस्सा फिर आपकी पिंडलियाँ फिर ये सब ये भूमि के संपर्क में है ये महत्वपूर्ण बात सोचे तो ये भूमि के संपर्क में कब होगा क्योंकि आप जब सोएंगे करते पे आप जब सोएंगे बैठ पे तब तो ये भूमि के संपर्क में नहीं हो सकता आप अगर बेड पे सो रहे हैं डबल बेड पे सो रहे हैं सिंगल बेड पे सो रहे हैं तब तो ये भूमि के संपर्क में नहीं आने वाले क्योंकि बेड के बीच में पृथ्वी और हमारे शरीर के बीच में क्या आ गया कुछ लकड़ी आ गया बेड आ गया लोहा आ गया लोहा उतना कुछ नहीं है कि कंडक्टर अच्छा है लेकिन लोहे के तो ऊपर जो तो गद्दा आ गया गोईगा ये तो बेड के कंडक्टर ही है ये तो पूरे कुछ आयुर्वेद कहता है कि सोते समय आपके बीच में और जमीन के बीच में कोई ऐसी चीज रहनी चाहिए जो सेमी कंडक्टर हो तो बहुत अच्छा ज्यादा कुचालक भी नहीं हो ज्यादा सुचालक भी ना हो इसलिए कहा गया है कि जमीन पर कुश की चटाई बिछाकर सोना सबसे अच्छा कुश जानते कुश एक खास, एक खास तरह की घास है हाँ भगवान राम भी कोई बिछाने से भगवान राम का 14 साल का जो वनवास का जीवन है उसमें हमेशा उन्होंने कुछ भी चटाई पर ही सोचा कष्ट का जीवन है आयुर्वेद कहता इससे ज्यादा आराम की सो, सोने की व्यवस्था हो नहीं कष्ट में ये आराम की व्यवस्था आराम आपको तो तब सबसे ज्यादा मिलता है जब रीढ़ की हड्डी के दोनों उभरे हुए हिस्से दोनों हिप्स पिंडलियां और जगह और कंधा और ये जमीन के संपर्क में तब सबसे ज्यादा अर्थ होता है कर्ज देखिए एक शवासन होता है है ना योग शवासन की स्थिति में आप जाते हैं तो शवासन से पहले की जो क्रियाएं कराई जाती हैं आपको शवासन में जाने के लिए वो सारी क्रियाएं एक ही बात के लिए है की ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आपका गोभी के संपर्क में रहे और जैसे सवास के पूर्ण की क्रियाएं आप पूरी करते हैं एकदम आप गहरी नींद में चले जाते हैं योग निद्रा में चलते और वो आधा घंटे की नींद हो जाए या बीस मिनट की हो जाए तो आप एकदम फ्रेश होकर उठ जाते तो अच्छी नींद तो वही है जहाँ शरीर के बाहर निकले हुए अंग जो भगवान ने बना दिए भूमि के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा हो मतलब सीधा सा ये सूत्र है ज्यादा से ज्यादा जमीन पे सोना ज्यादा से ज्यादा जमीन पे सोना अब फिर आप महीने हमने तो बैठ के आना डबल बेड बैठ के आए लेने गलती हो गई बिना सोचे बिना समझे लाने तुम्हारी तो गलती हो गई हमने तो कुछ सोचा नहीं था कि बेड लाने तो ये, ये सब सोचा था क्या नहीं सोचा हम तो इसलिए ले आए कि पड़ोसी के लेके आ गया तो हमारे घर में भी आना चाहिए सारे भारतवर्ष में पचास साल से साधवी जी भगवान एक ही सूत्र है भला उसकी कवी मेरी से ज्यादा सफेद कर इसी में मर गया कि उसके घर में ये तो मेरे घर में क्यों नहीं उसके घर में ये तो मेरे घर में क्यों नहीं तो हम तो इसलिए बैठ गया उसके पड़ोसी के घर में आ गया हमने ये थोड़ी सोचा था लाने से हमको क्या नुकसान होने वाला है और बेड के ऊपर गादियों इतनी मोटी मोटी और आजकल तो स्पंज वाली गादियां आर्टिफिशियल जिसमें रूह भी नहीं होती स्पंज रहती रबर जैसी तो वो तो बहुत खराब आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि ये जो बिस्तर है आपका ये पतले से पतला हो पतले से पतला तब आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले पतले से पतला हो तो शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम मिला मानिए गादी पे भी अगर आप सोना चाहते हैं तो गादी पतली से पतली करिए वो नहीं चाहते और वही तो सबसे अच्छा चटाई ये पुष्की बनी हुई मिलती है कुश्की चटाई मिलती है कुश्ती नहीं मिले तो बांस की तो मिलती है। खजूर की भी मिलती तो उन चटाइयों पर सोने का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए जब आप बहुत बीमारी की स्थिति में हो तभी सोचिए कि मैं बैठते जाऊं बहुत बीमारी के तो बैठते जाओ, नहीं तो कोशिश करिए पर अशांत हृदय में एक बड़ा महत्व का सूत्र है जमीन में सोना जमीन पे बैठना जमीन पे खाना और जमीन पे ही मरना ये सबसे उत्तम माध्यम है जमीन पे सोना जमीन पे बैठना जमीन पे खाना और जमीन पे ही मर जाना ये सबसे अच्छा माध्यम है मरने समय भी शरीर आपका भूमि पे रहे प्राण निकलते समय शरीर भूमि पर रहे ये सबसे अच्छी मौत है। मृत्यु भी हमारे यहां अच्छी और बुरी उसमें सबसे अच्छी मृत्यु है कि प्राण निकलते समय शरीर आपका भूमि पर है यह सबसे है। लेकिन आजकल ये सोने नहीं देते डॉक्टर हमारी ऐसे ये तो भर्ती कर देते आईसीयू में, हां जबरदस्ती कोई जरूरत नहीं है लेकिन ठोक दो तो आईसी में डाल दो कम से कम बिल्कुल बनेगा दो दिन चार दिन छह दिन जब तक प्राण नहीं निकलेंगे बिल्कुल बच्चा ही जाएगा तो वो तो डाल देंगे आईसीयू में और आईसीयू में आई तो बेड है और वो बेड भी मशीन चालित है जबकि कहा गया मरते समय आप भूमि भी रहे मुझे मेरे पुराने बचपन का याद है मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी मैं उनके सामने था तो बार बार एक ही बात करें अनकॉन्शियस थे मैंने सेमी कॉन्शियसियस नहीं कहना चाहिए थोड़ा ध्यान था थोड़ा चला गया था, था वो बार बार कह रहे थे मुझे जमीन के ले लियो हमारे भाषा में हमारे उत्तर प्रदेश में मुझे जमीन पर ले लेना मेरे आखिरी प्राण जमीन पर निकलने चाहिए वो चार भाई को लेके हो बार एक है तो हमने कहा चलो तो ले ही लेते हैं उनके होश लेते हुए जैसे ही हमने उनको जमीन पे रखा और उनके प्राण माने तक प्राण नहीं निकले जब तक वो चार उस इच्छा थी उनकी, ऐसी लेवना की सभी बुजुर्गो में होती लेकिन हम उनकी इच्छा का ये भी सम्मान नहीं करना चाहते जबरदस्ती उनको बेड पे लेटा रखते हैं आईसीयू में डाल के रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते उनके आगे पीछे लगा रखते हैं जो सब कुछ वर्जित है आयोग आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा अध्याय है शांति में बच्चों के जन्म का कि जन्म कैसे होना चाहिए प्रसव की स्थिति क्या होनी चाहिए तो उसमें कहा गया है एक सूत्र में समय आएगा मैं वो तो भी बताऊंगा विस्तार से कि बच्चे का जन्म बैठी हुई स्थिति में हो तो सबसे अच्छा प्रसव कोई भी मां का प्रसव बैठी हुई स्थिति में हो तो सबसे अच्छा मानव भूमि के संपर्क में है तो प्रसव की भी वही लेकिन आज हमारे यहाँ वो भी, भी संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि हम ज्यादातर प्रसव बेड पे कराते हैं बिस्तर पे कराते हैं वगैरह तो वगैरह हॉस्पिटल में तो सब नहीं होता है लेकिन आयुर्वेद के शांति देने में बहुत स्पष्ट उद्देश्य है कि माँ अगर जमीन पर है बैठी हुई स्थिति में है तो सबसे आसान होता है लेकिन अगर तो बैठने की स्थिति में नहीं है माँ तो अर्ध बैठी हुई स्थिति में हो लेकिन लेटी हुई स्थिति में हो जमीन अब मैं देखता हूँ कि गांव में तो यह होता है अभी भी भारत के सत्तर अस्सी प्रतिशत गाँव के जो लोग हैं, जिनकी गरीबी के कारण वो बैठ नहीं खरीद सकते हैं गद्दा नहीं, नहीं खरीद सकते उन सभी घरों की माताएं जमीन पर ही प्रसव करती है उनके बच्चों के लिए क्योंकि चार पाइया भी घर पे नहीं होती है और मैंने देखा है कि उनके बच्चे हमारे शहरों में पैदा हुए बच्चों से बहुत ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई देते हैं जबकि खाने की को भी इतना नहीं चलता वो तो बच्चे लंग धड़क खेलते रहते हैं कपड़े भी पहनने को नहीं है मिट्टी में लोटते रहते हैं इधर उधर कीले रहते हैं पानी में मिट्टी में फिर भी मुझे दिखाई देता हमारे शहर वाले बच्चों से स्वस्थ दिखते खुश दिखते प्रसन्न दिखते हैं आनंद में ज्यादा दिखते कारण के ये छोटे छोटे कारण है लेकिन कंपनी तो आप कोशिश करिए अपने जीवन में ये चार विजन तो जो बैठने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश भूमि पर करिए सोने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश भूमि पर करिए खाना खाने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा भूमि पर करिए और आप भी ये संकल्प लेके मन में रखिए कि भाई मरेंगे तो जमीन अपने बच्चों को पोते पोतियों को बोल के रखेंगे कि भाई तो दुष्कर्म मत कर आई की उम्र तो भर्ती मत कर जाना तो सबको ही है ये शरीर तो सबको ही छोड़ना है तो आईसीयू में शिक्षा लेकर हो शरीर की क्यों करना फल मृत्यु उतने ही आनंद से हो जितने आनंद से जमित हुआ है क्योंकि जीवन और मृत्यु तो हम हमारी कोशिश में ये ध्यान रखें आज के आधुनिक हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के चक्कर में इस स्थिति में कम से कम फंसे क्योंकि अंतिम समय में भी वो डॉक्टर छोड़ेगा नहीं था मर गया है पेशेंट की नाड़ी चली गई इनकी पिकल का यार वेंटिलेटर पे रख के देख नाड़ी चली गई है मालूम है मुझे मालूम है हम सबको मालूम है लेकिन डॉक्टर जैसे क्या देता एक बार तो रख के देखती हूँ वेंटिलेटर पे आपकी भी इच्छा जवान हो जाती वही वेंटिलेटर हो सकता और वो वेंटिलेटर पर डेड बॉडी को दो रखा दो चार दिन रखा रहता फिर कहता हो आई सॉरी मैं उनको नहीं बचा पाया वो रखने से पहले ही मर चुके थे आजकल के डॉक्टर अब डॉक्टर नहीं रह गए हैं चिकित्सक नहीं रह गए हैं वो व्यवसायी हैं, कॉमर्शियल हैं, और इतने कॉमर्शियल कि मरे हुए शरीर को भी वेंटिलेटर पर रखते हैं, और मरे हुए शरीर को भी ऑपरेशन कर हर शहर में ऐसे सैकड़ों उदाहरणियां चेन्नई के मैं दे सकता हूँ बड़े यामी है ना जहां बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, लामोर यहां होता वो भी इसी में में लगे चाहे हो चाहे चाहे चाहे दिल्ली में में में हो में हो में हो हैदराबाद तो मिले तो आपको हाथ जोड़कर देखती है कि आप अपने लिए ये मत करवाना घर वालों को बोल देना की अंतिम समय जब देखने लगे तो कम से कम आईसीयू ना लेके जाए हॉस्पिटलाइज ना करें घर में ही रखें और घर में तो सब व्यवस्थाएं हो सकती हैं आप जिनवाणी सुन सकते हैं मंत्रों के पाठ आपके आसपास हो सकते हैं वहां एसीयू में कौन करेगा वो तो घुसते ही करेगा वो शीशा लगा कर उतने जन से देखो आगे बढ़ जाए तो न जिनवाणी की कोई व्यवस्था हो सकती है न मंत्रों का पाठ हो सकता है न उसके कान में ऐसी कोई बात जा सकती है जो तो जानी चाहिए मरते समय ताकि अगला जन्म अच्छा हो तो कम से कम आप अपनी मृत्यु को अपने हिसाब से तय करके जाते हैं और तो मेरा निवेदन है थोड़ा दिन घर में ज्यादा पैसा है उनके घरों में यह शोचलित बहुत। क्योंकि पैसा है ना तो आस पड़ोसी वाले घर के इतना कंजूस बाप के तो लिए ये भी नहीं कर सकता आपका भी विधान तो संतुलित है आप तो चाहते हैं कि मेरे पिताजी सुनते हुए यहां से प्रयाण करें लेकिन आज पड़ोसी नहीं कर देते इतना कमाया बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकता अरे वो बाप के लिए कुछ भी कर सकता है लेकिन ये दुष्कर्म क्यों करा था? पैसे खर्च करके तो पड़ोसियों के चक्कर में बताऊ मुझे तो कई बार लगता है कि हमारे पड़ोसी कहीं हॉस्पिटलों के कॉमर्शियल एजेंसी तो नहीं हो गए कोच नहीं रहते कोच के रहते ये नहीं नहीं लेके गए उसमे नहीं लेके गए एक्सपोर्ट में लेके नहीं गए वो दिल्ली नहीं ले गए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वहां भी तो जाते हैं वो पीजीआई नहीं ले गए आप नहीं में भैया मुझे मालूम है पिताजी के कह रहे हैं कि अब मैं जाने वाला हूँ मुझे भी मालूम है वो जाने वाले गए तो जाना तो है अब वहां लेके जाऊ भागा भागी करो लाखों रूपए खर्च करें वहां भी वो जाएंगे ही लेकिन मृत्यु तो अच्छी नहीं होगी नसीब नहीं है तो मृत्यु तो अच्छी नसीब हो उनको तो आप ध्यान रखें मरते समय जमीन भूमि खाना खाते समय बैठते समय सोते समय उठते समय कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी का इस्तेमाल हो ये तीन चार सूत्र थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और एक दूसरे की बात करता हूँ फिर साथ जी का प्रवचन होगा हमारे जीवन में चलते समय बैठते समय उठते समय खाते समय पीते समय इन सब चीजों के लिए बार बार कहा गया जमीन पे बैठ के ही कोशिश करते हैं। एक तो परिस्थिति ऐसी है जिसमें आप अपवाद कह सकते हैं वो मैंने बोला था कि जब बहुत ऐसी गंभीर बीमारी आ गई जिस बीमारी में शायद आपको गादी कहीं सोना पड़ता हो या बिस्तर में ही जाना पड़ता हो तो वो अपवाद है वो एक्सेप्शन है लेकिन रूल नहीं है कई बार ऐसा होता है की हर रूप का कोई ना कोई एक एक्सेप्शन हो सकता है हर प्रेम का कोई एक एक्सेप्शन हो सकता है तो वैसे ही ये ध्यान रखना है आपको एक मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जब अपने जीवन में घर से बाहर निकले घर से बाहर के। चलने के लिए आप अपने घर से कोशिश करें तो अष्टांग हृदय में भी ये है और नाड़ी विज्ञान में भी ये है आयुर्वेद के बहुत बड़े बड़े पंडितों ने भी ये कहा कि घर से निकलते समय पहले दाहिना पैर बाहर आपके घर की दहलीज क्या करते दहलीज कहते हैं तो और शारी दहली के दहली आपके घर की दहलीज लांग रहे हैं वाले घर से बाहर आप जब रहे हैं तो कोशिश करें दाहिना पैर आपका पहले बाहर निकले सामान्य लोग कुछ के के लोगों के लिए उल्टा भी है कि बाहर लेकिन सामान्य लोगों के सामान्य स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये एक नियम मैं कहना चाहता हूं कि आप कोशिश करें कि दाहिना पैर आपका बाहर निकले <coughs> कैसे? <coughs> कैसे सोच के निकले घर से जब भी बाहर निकले ये सोच के निकले कि मेरा दाहिना कदम में बाहर होना उस हिसाब से इसका भी कैलकुलेशन करें जहां से निकलकर निकल देरी तक आपको जाना तो कोशिश करें मंदिर में प्रवेश करना है तो उसके लिए भी मंदिर पर प्रवेश करें तो पहले आपका दाहिना कदम मंदिर में बढ़ना चाहिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो दाहिने कदम से बाहर निकलें। वापस घर आ गए हैं तो भी दाहिने कदम पहले घर में अंदर आना चाहिए तो आप अपने स्टेपिंग को अगर ध्यान रखेंगे तो ये नियम सहजता से पालन कर सकता है हम ध्यान नहीं रखते कोई भी कदम हमारा बाहर पड़ जाए कोई भी कदम अंदर बढ़ जाए वो हमारे घर है अभी लाइना कदम बाहर रखना चाहिए इसका मान्य आपकी चंद्रनाड़ी चलती चुकी घर से बाहर चंद्रनाड़ी चंदन चिन्ह मंदिर में लाही कदम हम अगर हम रख रहे हैं इसका माने सीधा है चंद्रनाड़ी चंद्र चिन्ह और चंद्रकाड़ी के बारे में मैंने कहा प्रेम चंद्रकाड़ी के बारे में मैंने कहा प्रेम है वात्सल्य है अपना मन है शांति है चित्त में शरीर में भक्ति है सेवा है आराधना है ये सारे के सारे जो तो भाव हैं ये हमारे दिमाग के बाएं हिस्से से संचालित हैं लेफ्ट मास्टर तो जहाँ सद विचार है सदभाव है सद गुण है, है दिमाग का वो हिस्सा आपका ज्यादा चले इसके लिए ये नियम बनाया गया कि भाई घर के बाहर निकल रहे थोड़ा शांति से निकलो मन में शांति रखो शरीर में शांति रखो चित्त में शांति रखो फिर तो जो काम के लिए आप जा रहे हो वहाँ भी ठीक ठाक से सब हो जाएगा निकलते समय गुस्सा है मन में निकलते समय ही आपके मन में कष्ट कषय कश घुसता है चित्त शांत है तो हो सकता है काम बिगड़े सामने वाले से कुछ लेन देन करना है तो आप कुछ गरम हो कुछ गरम तो मामला बिगड़ जाए तो घर के बाहर हम निकल गए हैं किसी न किसी उद्देश्य से या तो हम निकलेंगे उद्योग के हिसाब से व्यापार और उद्योग तो भी चित्त और प्रगति शांत रहना चाहिए मानव और सेवा के लिए भी निकलेंगे घर से तो भी चित्त और कभी शांति रहना चाहिए और मान लो पूजा और उपासना और आराधना के लिए निकलेंगे तो भी चित्त और पवित्र शांति रहना चाहिए इसलिए कहा गया निकलते समय कोशिश करें दाहिना कदम निकले मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो दाहिने कदम से मंदिर में प्रवेश करें अगर किसी दुकान में प्रवेश कर रहे हैं व्यापार के लिए धन के लिए आपके अपनी जीविका के लिए दो तो भी से है। तो नहीं जाना से प्रवेश गए तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कोशिश किसी ऐसे पवित्र स्थान पर कर हाँ इसी सूत्र का उल्टा है इसी सूत्र का उल्टा है कि जैसे किसी मजबूरी में मैं नहीं कहता आपको किसी मजबूरी में आपको सिनेमा घर में जाना पड़ रहा है तो बारी गए मजबूरी शब्द मैंने साफ लीसी उपस्थिति के कारण लगाया नहीं तो मैं और ज्यादा बोलता इस मजबूरी के किसी मजबूरी में आपको सिनेमा घर में जाना पड़ रहा है तो आप हमेशा बाएं कदम से प्रवेश करें ताकि दोबारा जाने के पहले मन में इतनी अशांति आ जाए कि वापस आ किसी मजबूरी की स्थिति में आपको शराब खाने में जाना पड़ रहा है तो मे कदम ऐसी प्रवेश हमेशा और एक जगह बताई गई है शास्त्रों कि में कि शमशान घर में जाकर शमशान घर में आप जा सकते हैं आप ही किसी प्रियजन को लेकर जा सकते हैं या किसी शमशान की किसी व्यक्ति की शमशान यात्रा में शामिल हमेशा शमशान घर में पहला कदम माया पड़ेगा। पहला कदम तो शमशान घर हुआ शराब खाना हुआ सिनेमा घर हुआ जुए का उड्डा हुआ अगर जाना पड़ रहा है कोई मजबूरी हो सकती जो ही आइडा हुआ तो बाईग से प्रवेश करें शेयर बाजार हुआ तो बाईग से प्रवेश करें पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन हुआ तो बाईग से प्रवेश करें अब ये शेयर बाजार और पुलिस स्टेशन बागमटी जी ने नहीं लिखा बागमटी जी ने ये लिखा है कि जीवन में जिन चीजों को आप नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में आपको करनी पड़ती आप नहीं चाहते कि आप पूरा खेल, लेकिन कोई मजबूरी ऐसी है कि आपको खेलना पड़ रहा आप नहीं चाहते कि आपके खून पसीने की कमाई शेयर में लगाए लेकिन किसी मजबूरी में लगानी पड़ रही आप नहीं चाहते कि आप शराब पीएं, लेकिन किसी मजबूरी में आपको तो शराब पीने के लिए जाना पड़ रहा तो जहां कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा हो दिल तो नहीं चाहता अंतर आत्मा नहीं कहती मत करो मत करो मत करो हर समय अंदर आत्मा हमें टोकती है लेकिन हम किसी मजबूरी के वश प्रमाण के बस को कर ही रहे हैं तो बाया कदम उसमें पहले ये है हाँ। अब इसमें पुलिस स्टेशन शराब थाना ये मैंने जोड़ दिया इसलिए कि जल्दी समझ में आ जाए सारे बुरे काम जहां होते हैं दुनिया भर के बुरे कर्म जहां होते हैं वहां बाएं कदम से ही प्रवेश करें और जहां सब सद कर्म होते हैं मंदिर है देवालय है जिनालय है घर है हमारा व्यापार का अड्डा है माने जहां व्यापार हमारा होता है व्यापार का केंद्र हर अच्छे कर्म के लिए दाहिना कदम दाहिना कदम से माने लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिव रहे बाएं कदम माने राइट ब्रेन एक्टिव हो ताकि वो आपको परेशान इतना करे कि दोबारा आप वहां न जाए आपको तो आज के कुछ सूत्र मैंने आपको चलने सोने उठने बैठने और क्या उपस्थित सभी चेन्नई नगर के नागरिकों को तो। अष्टांग हृदय के एक अध्याय की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं आज बिल्कुल नया अध्याय है नए सूत्र है वो है पंचगव्य चिकित्सा के बारे में अशा हृदय में पंचगव्य चिकित्सा गोमूत्र चिकित्सा गाय के जो भी उत्पाद मिलते हैं गोबर है गोमूत्र है दूध है दही है घी है उससे होने वाली चिकित्सा के बारे में कई सूत्र हैं। उनमें से एक सूत्र ये है कि ये जो तो गाय है गाय का मतलब भारत की गाय देशी गाय हमारे देश में आज की स्थिति में दो तरह की गाय उपलब्ध है एक तो विदेशी गाय जिसको जर्सी गाय कहते हैं और एक देशी गाय जो भारतीय दस की गाय है देशी गाय का मतलब होता है जिसके कंधा निकला है ऐसे करके पीठ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके कंधा निकला हुआ वो देशी गाय है और जिसकी पीठ एकदम ऐसी सपाट है वो जर्सी और विदेशी गाय है तो जब भी मैं गाय बनूंगा तो आप पूरा ध्यान रखना वो देशी गाय है क्योंकि तो हमारे शास्त्रों में जर्सी गाय का कहीं कोई वर्णन नहीं है जर्सी गाय है भी भारत की नहीं है ये बाहर से यूरोप के देशों से आई है फिर इसको क्रॉस कर करके कर करके कर कर कर कर यहां पर इस स्थिति में पहुंचाया गया तो शांति हृदय में यह कहा गया है कि देशी गाय का जो मूत्र है वो पित्तनाशक नाशक, और कफ नाशक तीनों काम एक साथ करता है पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जगत पर ऐसी बहुत कम दवाएं हैं जो एक साथ ये तीनों काम करती हूं वात को भी पित्त को भी कफ को भी तीनों को शांत करे ऐसी बहुत कम दवाएं उनमें से ये एक है गाय का मूत्र तो कहा गया अशांत में कि गौ मूत्र का आप अपने जीवन में उपयोग करें करें बहुत सारी बीमारियों में वो मूत्र का उपयोग आप करें अब हम हमारे जीवन में ये देखें कि ये गाय के मूत्र में बाघ पित्त और कफ तीनों का नाश करने की क्षमता क्यों है कैसे जबकि दूसरी दवाओं में ये नहीं है बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाएं या तो बाघ का नाश करेगी या पित्त का करेगी या कफ का करेगी बहुत उनसे भी ज्यादा अच्छी दवाएं हैं बात और पित्त का नाश कर सकती है पित्त और कफ का नाश कर सकती है कफ और बात का कर सकती है दो का नाश कर सकती है एक को बढ़ा सकती है एक का नाश कर सकती है दो को बढ़ा सकती है मतलब एक ही है कहने का तीन को एक साथ कम करने की क्षमता गोमूत्र में बताई गई तीनों बात पित्त कफ तीनों की बीमारियों से लड़ने की ताकत गाय के मूत्र में है कारण उसका क्या है सबसे बड़ा कारण तो ये है कि गाय संपूर्ण शाकाहारी जीव है और शाकाहारी जीव होने के कारण गाय का जो भोजन है वो जमीन से उगने वाला सारा का सारा भोजन है आप जानते हैं हमारे जमीन में धरती में घास होती है हमारे जमीन में बहुत तरह के अन्न और धान्य उत्पन्न होते हैं तो अन्न और धान्य का जो ऊपर का हिस्सा है फल वाला वो तो हम खा लेते हैं या पक्षी खा लेते हैं और उसका बीच का जो हिस्सा है वो गाय के लिए उपलब्ध होता तो है मतलब यही है कि जो आप खा रहे हैं गाय भी लगभग वही खा रही है आपको फल वाला हिस्सा अनुकूल पड़ता है तो आप उसको पका के तैयार करके खा लेते हैं गाय के लिए अनुकूल है बीच वाला हिस्सा तो उसको काट कर चारे के रूप में हम उसे खिलाते हैं मैंने आपसे थोड़े दिन पहले बोला था कि ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी में सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होते हैं हमारे शरीर को चलाने के लिए कैल्शियम की जरूरत है ऑस्टोरस की जरूरत है ऐसे अठारह सूक्ष्म पोषक तत्व तो चाहिए इस पृथ्वी में सबके सब, सब उपलब्ध है, है, है। जैसी हमारी जरूरत है वैसी गाय की जरूरत है गाय को भी सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए कैल्शियम भी चाहिए फॉस्टोरस भी चाहिए तो गाय को ये सारे के सारे सूक्ष्म पोषक